नारायण नारायण आज का विषय है भव सागर पार करने के लिए नाम ही एकमात्र साधन नाम स्वयं सिद्ध है इसलिए वह अत्यंत उपाधि रहित है नाम स्मरण करते हुए हम ही उसके पीछे उपाधि लगा देते हैं मतलब ऐहिक सुख की प्राप्ति के लिए हम नाम स्मरण करते हैं या मैं नाम स्मरण कर रहा हूं यह अहंकार की भावना मन में रखते हैं इन उपाधियों के कारण हमारी प्रगति में काफ़ी बाधाएं आती हैं इसलिए हमें नाम स्मरण केवल नाम के लिए ही और वह भी सदगुरु हमसे करा ले रहे हैं ऐसी भावना से करना चाहिए ऐसा करने से अहंकार नष्ट होगा और शरणागति का भाव उत्पन्न होगा शरणागति का भाव निर्माण होने के लिए नाम स्मरण ही एकमात्र रामबाण उपाय है उसी का आचरण हमें करना चाहिए नाम स्मरण की महत्ता वाणी से कहना असंभव है फिर भी यह कहने के लिए भी बोलना जरूरी है इसके लिए कोई उपाय नहीं है मनुष्य प्राणी भवसागर में गोते खा रहा है सागर पार करने के लिए जैसी नौका वैसे भव सागर पार करने के लिए भगवान की नाम रूपी नौका है सिर्फ एक सावधानी बरतनी होगी भव सागर का पानी नामस्मरण कि नाव में नहीं आना चाहिए अर्थात गृहस्थी की कोई भी बाधा नाम स्मरण के व्रत में नहीं आनी चाहिए इस प्रकार नाम का उपयोग गृहस्थी की अड़चने दूर करने में हो यह भाव न रखकर सिर्फ नाम के लिए नाम लें तो नाव में पानी नहीं बैठेगा और हम आराम से उस पार यानी भगवान के चरणों तक पहुंच जाएंगे कोई भी साधना अभ्यास से ही साध्य होती है देह विनाशी है वह कब जाएगी अर्थात मृत्यु कब होगी इसका कोई भरोसा नहीं है अतः ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि जब बुढ़ापा आएगा तब नाम स्मरण करेंगे मान लो कि कल से नाम स्मरण करने का निश्चय किया तो भी कल तक मृत्यु न होने का भरोसा किसे है यह सब जानते हैं कि आयु क्षण में मिट सकती है इसीलिए तो हर कोई आयु का बीमा करा लेता है बारात में आए हुए बारातियों को विवाह कैसे संपन्न होगा इसकी चिंता नहीं होती चिंता तो उसे होती है जो घर के परिवार का सदस्य है गृहस्थी में भी हम मेहमान की तरह बाराती की तरह व्यवहार करें शरीर से संबंधित सभी कर्मों को प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके निश्चिंत हो जाएं। एकाद रईस महिला सुवर्ण और मोतियों के अलंकार पहनने वाली धनी महिला होती है कोई नारी मध्यम वर्ग की मामूली अलंकार या गहने पहनने वाली होती है और कोई नारी तो केवल चांदी के अंगड़ और मंगलसूत्र पहनने वाली होगी लेकिन इन सब नारियों का सिंदूर तो समान ही होता है इसी प्रकार कोई भेदभाव न रखते हुए नाम सबके लिए समान साधन है सूर्य केवल प्रकाश देता है लेकिन अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है उसी प्रकार नाम स्मरण भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करता है तब अपने दोष अपने आप मिट जाते हैं ज्यों ज्यों हमें भगवान के अस्तित्व का अनुभव आने लगता है त्यों त्यों हमें समझ लेना चाहिए कि परमार्थ में हमारी प्रगति हो रही है नारायण नारायण